भारत। अंग्रेजी हुकूमत से पहले सतारवी सदी के पूर्व भारत विश्व के सबसे धनी देशों में से एक था क्रिस्टोफर कोलम्बस भारत के धनी होने के कारण ही उसकी ओर आकर्षित हुए थे। और समुद्र के रास्ते भारत को ढूंढते ढूंढते गलती से अमेरिका की खोज कर दी भारत आज विश्व के धनी देशों में से एक बेशक नहीं है मगर आज भी भारत की महानता बहुत से लोगों को भारत की ओर आकर्षित करती है देशभगत रेडियो भारत की इस महानता को सलाम करता